श्याम जी नमस्कार कैसे हैं आप जी, जी और मैं चाहूँगा कि आपका अनुभव सुनाइए थोड़ा सा ग्लोबल सब में आकर आपको कैसे लग रहा है, आ, में भी पहली बार है। जी जी जी क्योंकि हम गांव गाँव आदमी है गांव में हमने इस संस्था के बारे में तो सुना था इसमें जुड़े हुए थे तो यहाँ पहली बार आए, यहाँ का नजारा बहुत मस्त लगा हम्म हम्म हम्म और क्या अनुभव किया आपने अनुभव हमारा सबसे पहला तो यहाँ का जो मैजमेंट है वो एकदम बढ़िया लगा इतने लोग है पंद्रह हजार बीस हजार लोग है हुँ, हुँ, इतने लोगों में से भी तो के हो रहा है, तो वो, वो ही मेरे को सबसे बढ़िया लगता है जी जी जी जी चलिए श्याम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया यहाँ पर इतने सारे लोग होने के बावजूद भी शांति है और शांति का अनुभव आप कर रहे हैं ये देख कर आप आश्चर्यचकित है और ये अच्छा अनुभव आपको लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच ओम शांति रेडियो मधुबन आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन का रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन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 तो डॉक्टर रेवाराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार नमस्कार शांति कैसे हैं आप बढ़िया है। जी जी जी डॉक्टर साहब बताइए आप ग्लोबल सबमिट में आए हैं तो क्या अनुभव किया आपने यहां एक शांति मिल रही है। जी जी वो काफी नहीं हम्म जी जी जी हम सोरे रोज इतने उतार उतार हम्म हम्म और उसमें अपना मन कहीं तो भी अशांत रहता है जी, जी जी उसके लिए कहीं तो भी वो मन की शांति के लिए ऐसा कुछ यहाँ मिल रहा है हम्म हम्म कि आगे का जीवन एकदम प्रभु के पास कैसे अपने जाए <laughs> और तो प्रभु के साथ कैसा अपना संपर्क होना चाहिए जी जी जी ये सब अनुभव यहाँ आके मिल डॉक्टर रेवार जी मैं चाहूंगा कि यहाँ से आप कौन सी चीजें लेकर अपने यहाँ जाने वाले हैं तो यहाँ से यहाँ की जो शांति है वो तो सबके मन में आए हाँ हाँ और सब ने अभी जो यहाँ जो समिट हुआ जी जी उसमें जो विषय रखे थे अलग अलग हम्म जैसे ग्लोबल इसमें अपन किस तरफ जा रहे हैं और अपने को किस तरफ जाना है जी जी जी ये सब होना चाहिए और बड़े पैमाने लोगों के पास सीए होना चाहिए संदेश नहीं, नहीं, कहीं न नहीं, कहीं अपने को शांति की तरफ जाना है जो वातावरण है हम्म वो शांत होना चाहिए जी, जी संदेश के चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा शांति के लिए आप वहां जाके क्या कौन सी प्रैक्टिस करेंगे वहाँ हमारे तो मोदा में सेंटर में अभी जिस जिस से मिलूंगा उनसे ये बताऊंगा कि नहीं आपको वो सेंटर से जोड़ना है और कहीं तो भी जो मन में अशांति है या भेदभाव है सब ये जो चल रहा है ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा वहाँ <laughs> और वो सबसे बड़ी बात है जी जी जी चलिए डॉक्टर रिवा जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया यहाँ आकर आपको शांति मिली है और उस शांति को आप अपने साथ ले के जा रहे हैं और जो भी लोग आपके संबंध संपर्क में आएंगे आप में ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर से, से जोड़ने वाले हैं ताकि उससे उनके जीवन में भी शांति आ जाए तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मंगल करते हैं ढेर सारी खुशियाँ आप सुनाए हैं रेडियो वन जीरो सेवन सुनते रहो मस्कराते रहो मधुबन बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन का सुनते गुल रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन रहो, रहो, रहो, रहो। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत सारी खुशियों के साथ आइये और एक मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं कीर्ति जायसवाल हमारे साथ है कीर्ति जायसवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप नमस्ते और मैं कि आप अपने बारे में बताइए मैं महाराष्ट्र अच्छा। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और इतना बड़ा जो मैनेजमेंट इतने लोगों का यहाँ पर मैंने जो देखा जी स्किलफुली और शांति से बिना इतना अनुशासन से यहाँ पर जो आप लोगों ने सब मैनेज किया है वो सही में प्रशंसनीय है जी। और मुझे यहाँ पर बहुत खुशी हुई और एक अलग तरीके का वाइब्रेशन जिसको एनर्जेटिक फील जो कराता है वो मुझे यहाँ पर बहुत महसूस हुआ जी जी कीर्ति जी बहुत ही अच्छा अनुभव आपने साझा किया कि यहाँ पर आपको मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है और एक एनर्जी आपको मिल रहा है तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स भी हुए हैं सभी आपने सुने होंगे कोई एक हाथ चीज जो आपको बहुत ऐसे अंदर तक जगजोर दिया होगा ऐसा कुछ अनुभव सुनाइए यहाँ पर मुझे जो ईश्वर से जुड़ने की जो यहाँ पर बात चली है उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ और यहाँ पर लोगों में जो भाईचारा प्रेम और सद्भावना की जो जागृति की जाती है और उससे जो एक अमन शांति का संदेश हम हमारे समाज में जाकर देते हैं यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं मैं भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये ओम शांति प्रजापिता ब्रह्मकुमारी से जोड़े तो और एक चरित्रवान शांत और सद्भावना से भरपूर हमारे समाज की समाज की निर्मित करें कृषि जी बहुत सुंदर भावना है आपकी और मैं चाहूंगा ईश्वर से प्रार्थना करूँगा की आपकी यह भावना सफल हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ईश्वर से जोड़े ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जोड़े ताकि एक खुशल और सुंदर समाज निर्माण हो सके बहुत बहुत साधुवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छा। अच्छा। अच्छा। रेडियो मधु बनाया आपके आंगन आया खुशी होगी बहार खिलमन का गुलशन का गुल Sund tera ho, radiam adhoo ban. Aaya apke angan, aaya khushiyon ki bahar khela man ka gulshan. Sund tera ho, muskarate tera ho, radiam adhoo ban. Sund tera ho, muskarate tera ho. नमस्कार आप सुन रहे रेडी मोदन जीरो पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आइए आप डॉक्टर नीलिमा जी से हम लोग बातें करने वाले हैं नीलिमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम शांति कैसे हैं आप जी जी जी बताइए आपका ग्लोबल सबमिट में क्या एक्सपीरियंस रहा है ग्लोबल अच्छा जी जी। तो लेकिन अपन देने वाली आत्मा बनना है, जी जी। देने नहीं रहना है। और जो वैश्विक जो ये सम्मेलन हुआ है तो उसमें अपने को योगदान देना है पीछे नहीं रहना है दीदी ने बताया अपने शिवानी दीदी ने बताया की बुझाने वाले आत्मा में अपने को तो वहाँ चिड़िया का काम करना ही है देखने वाला काम नहीं करना यानी अपना सहयोग हर जगह देना है और जीवन के जो वैल्यूज देती है आज तक अपन देखा नहीं है जी, अपनी जी, शक्तियों जी। के तरफ देखा नहीं है अपने अवगुणों के तरफ नहीं देखा है तो अपनी भी वैल्यूज करना और बाकी को भी वैल्यूज देना है अपने को जी जी जी ये सबसे बड़ी चीज यहाँ आपका पर्सनल कोई अनुभव है मेडिटेशन का या फिर किसी चीज को का दो हजार 2017 से योग जाते हुए दीदी के यहाँ उनका कहना था लेकिन योग नहीं आया 2017 से जी जी उन्होंने काफी बार बोला कि डॉक्टर स्विंग में जाइए आप जा लेकिन अभी ये ग्लोबल समेट में हमको यहाँ योग मिला तो हम यहाँ आर अपनी सेवा भी दे सकते है वहाँ देते भी है जैसे जैसे दीदी कभी बुलाती है कहीं ये है योगदान अवश्य भाई लोगों बहुत और हमेशा रहेगा जी जी जी चलिए डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया बहुत सारी खुशियां आपको और इसी तरह आप सेवा करते हुए आगे बढ़ते जाएं बहुत बहुत दुआएं ओम शांति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 दिया सुनते रहो, रहो। नमस्कार आइए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ एक और मेहमान है शिवानी लारोकर जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं शिवानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया सर ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप बहुत बढ़िया सर। जी जी जी सर, एक मकसद था कि, कि मुझे उन्शांति से जुड़ना है पहले मैं बी के शिवानी दीदी इसकी वीडियोज बहुत देखी थी तो भी मैं यहाँ से जुड़ी हूँ फिर मुझे अर्चना दीदी हमारे सेंटर से मौदा के सेंटर से मिली और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया 2021 हज़ार से मैं यहाँ से जुड़ी हुई और 2021 के बाद में 2025 हज़ार में मैं मकुबा ना पड़ी तो आज मुझे इस बात का बहुत बहुत बहुत मतलब हो रहा है कि तो मैं पहले क्यों नहीं आई क्योंकि तो यहाँ का जो वाइब्रेशन है वायुमंडल है यहाँ का जो है, वो बहुत बहुत बहुत है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आ, ऐसे लोगों ऐसे लोगों को मिल सकता वो कि जो खुद परमात्मा से कनेक्ट हो या फिर परमात्मा खुद यहां उनको बुलाना चाहता हो थैंक यू दीदी मैं अपने सेंगल जो मदा में है मैं जो भी उनको पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया और इतना बड़ा और इतना कम्यूटी से मुझे जोड़ा सो थैंक यू सो मच और मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो मुझे इससे प्रेरित हुई मैं और थोड़ा थोड़ा भी मैं बाहर निकल पा रही अच्छा। तो उसके लिए भी मैं इस परमात्मा का धन्यवाद <laughs> करती हूँ शिवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव सुनाया और बहुत देरी से पहुंचे लेकिन देर आए दुरुस्त आए आए तो सही है ना <laughs> बहुत बहुत शुभकामनाएं का में बैठे हम तो चले निज देश रे रघु पल कोके का में बैठे हम तो चले निज देश चले निज देश रे दुनिया से हम न्यारे हो गए